बृहदार्लकोपनिषद शांक भाष्या अद्याये एक ब्राह्मचारनिर्जात साम आत्मा तत्र आत्मोपासने एव ज्ञातव्योनात्मा चात्मपाशन जत्न आसते आत्मित्वपास नेतर इति बुरुपक्ष किंतु पूर्णतया ज्ञात न होने में समान होने के कारण तो आत्मा और अनात्मा दोनों ही ज्ञातव्य है फिर इनमें से आत्मे इस वाक्य के अनुसार आत्मोपासना में ही यत्न करने की आस्था क्यों की जाए अनात्मोपासन में क्यों नहीं अत्रोच्यत तदे तदेव प्रकृत पदनीयम गमनीयम नान्यत असयावस्वेतिधारणार्थी अस्वास्त यदय आत्मा यदि तदात्मन सिद्धांति इस पर क, हमारा कथन है कि इन सब में यह प्रकृत आत्मा ही पद पद पदनी गए अन्न अनात्मा नहीं असं इन पदों में निश्यार्थि का ष्ठी है इसका तात्पर्य अस्वस्थ इस सब में ऐसा है यर्यात्मा, अर्थात यह जो आत्मतत्व है वह सब में गंतव्य ज्ञातव्य है किम न विज्ञात एववा किातव्य न पृथ्ज्ञात अपेक्षत आत्मज्ञा अनि नात्मना ज्ञाते नहीं यस्मदे तत्सर्व अनात्मजातम अनातर्व समस्तम वेद जानाति तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं है ऐसी बात नहीं है तो क्या है ज्ञातव्य होने पर भी उसे आत्मज्ञान से भिन्न किसी ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस आत्मा के जान लेने पर ही अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस सभी को पुरुष जान लेता है नन्व्य ज्ञाने पुरपक। किंतु अन्य पदार्थ के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान तो हुआ नहीं करता अस परिहारम दुंदुभ्यादी ग्रंथेन वक्षा कथम पुनरेत पदनीय भितुच्यते यहाई लोके पदेन गवादिखुरांकित देश पदमितुच्य तेन पदेन नष्ट विवसिता पशु पदेनावेशेल लभेत एवं आत्म लर्वुल सिद्धांति इसका निराकरण हम ग्रंथ से करेंगे किंतु यह आत्मा पदनीय गमनीय किस प्रकार है सो बतलाया जाता है जिस प्रकार लोक में पद से गौ आदि के खूर से अंकित देश पद कहा गया जाता है उस पद से उस पद के द्वारा खोजने वाला पुरुष जिसको पाना अभिष्ट है ऐसे खोए हुए पशु को पा लेता है उसी प्रकार आत्मा के प्राप्त हो जाने पर पुरुष सभी पा लेता है ऐसा इसका तात्पर्य है नन्वात्मि ज्ञाते सर्वमण्य ज्ञात इति ज्ञाने प्रकृति कथम लाभो प्रकृत उच्यत पूर्व किंतु आत्मा को जानने पर अन्य सब को जान लेता है इस प्रकार यहाँ ज्ञान का प्रसंग होने पर अनुबिंदेत इस पद से जिसका कोई प्रसंग नहीं है उस लाभ की बात क्यों कही जाती है न ज्ञान लाभ यो एक विवक्षित्वात आत्मनो ज लाभो ज्ञानमेव तस्मा ज्ञानमेवाभ नात्मलाभव प्राप्त प्राप्तिलक्षण आत्मलाभ लिलोदभा लो नात्मा, नात्मा स चा प्राप्त उत्पाद्या्यवह कारक विशेषोपादान क्रिया विशेष उत्पाद्य लब्धव्य सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि ज्ञान और लाभ इनकी एकता ही विभक्त है अज्ञान ही आत्मा का अलाभ है अतः ज्ञान ही आत्मा का लाभ है अनात्म लाभ के समान आत्मलाभ अप्राप्त की प्राप्ति होना नहीं है क्योंकि यहाँ लाभ करने वाले और लब्ध होने वाली वस्तु में कोई भेद नहीं है जहाँ अनात्मा आत्मा का लब्धव्य होता है वहाँ ही आत्मा उपलब्ध करने वाला और अनात्मा उपलब्ध होने योग्य होता है वह अप्राप्त अर्थात उत्पाद्यादि क्रियाओं से व्यवहित होता है तथा कारक विषय के उत्पादन से क्रिया विशेष को उत्पन्न करके उसे प्राप्त करना होता है साप्त सा प्राप्तिलक्षण मिथ्या मिथ्याज्ञान जनित काम क्रिया प्रभव स्वप्न पुत्रादि लाभवत अयं तो तद विपरीत आत्मा आत्मवाद नोत्पाद्या क्रिया व्यौहित्यलब्धस्वूपी सत्य विद्या विद्यामात्र व्यवधान यहां गृह्य अ सूक्ति विपर्येण्ताषाया अग्रहण विपरीत ज्ञान व्यवधान तथा ग्रहण ज्ञान एव विपरीत ज्ञान व्यवधानोहाप्याम लाभो विद्या मात्र तस्माद तद पोहन मात्र तस्माद् विद्या वधनमें लाभो नाल्यः तस्माद् नाल्य कदाचिप्युप्यस्माभे ज्ञादर्थर साधन सेनक्यम वक्षा तस्माशम ज्ञानलाभो एक विवक्षन्ना ज्ञान प्रकृत अनुविंदेदि विन्दते लाभार्थत्वात् वह अनात्म लाभ तो मिथ्या ज्ञान जनित काम और क्रिया से उत्पन्न होने वाला होने के कारण स्वप्न में पुत्रादि लाभ के समान अप्राप्त प्राप्त रूप और अनित्य होता है किंतु यह आत्मा तो उससे विपरीत स्वभाव वाला है आत्मा ही होने के कारण यह उत्पाद्यादि क्रिया से व्यवहित नहीं है नित्य प्राप्त स्वरूप होने पर भी अविद्या ही उसका व्यवधान है जिस प्रकार विपरीत ज्ञान व रजत रूप से भासने वाली गृहमाण शुक्ति का शिव का अग्रहण विपरीत ज्ञान रूप व्यवधान वाल वाला ही है तथा ज्ञान ही उसका ग्रहण है क्योंकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञान रूप व्यवधान की निवृत्ति करने वाला है इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा का अलाभ अविद्य मात्र अविद्या मात्र व्यवधान वाला ही है अतः विद्या से उसे दूर कर देना ही आत्मा का लाभ करना है इसके सिवा और किसी प्रकार का आत्मलाभ होना कभी संभव नहीं है इसी से आत्मलाभ में हमने ज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन की व्यर्थता बतलाई है अतः ज्ञान और लाभ इन दोनों की एकादशता में कुछ भी शंका नहीं है यह बतलाने की इच्छा से ही श्रुति ने ज्ञान का प्रकरण उठाकर लाभ करता है ऐसा कहा है क्योंकि गणपठित तुदादिगणपिताबंधी विद धातु का अर्थ लाभ है गुण विज्ञान फल उच्चते यथा यमात्मा नाम रूपानु विज्ञानफलिद उच्यते यहात्माप्रवेशन ख्यातित आत्मेदीनामूपाभ्याणादिसंगति श्लोक प्राप्तवां यो वेद सकर्ति ख्या श्लोक चातमीष्टै सह विन्दते लभते यद्वा यथोक्त वस्तु यो वेद मुक्षूमेक्षतिशब्दी तम ऐक्यम तत्ल श्लोकशब्दता मुक्तिमा मुख्यमेव फल इस गुण विज्ञान का यह फल बतलाया जाता है जिस प्रकार यह आत्मा नाम रूप के अनुप्रवेश से ख्याति को तथा आत्मा इत्यादि नाम रूपों के कारण कारण प्राणादि संघात रूप श्लोक इष्ट जनों के समागम को प्राप्त हुआ है उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह ख्याति कीर्ति और श्लोक इष्ट जनों के साथ समागम लाभ करता है अथवा जो उपरयुक्त वस्तु को जानता है वह मुमुखुओं के अपेक्षित कीर्ति शब्द से कहे जाने वाले ऐक्य ज्ञान और उसके फल श्लोक शब्द से कही जाने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है अर्थात उसे आत्मज्ञान का मुख्य फल ही प्राप्त हो जाता है निरत से प्रिय रूप से आत्मा की उपासना कुतश्चात्म एव एवं ज्ञेम अना द्वितियान्याद्वितीया किंतु और सबकी उपेक्षा करके आत्म ही क्यों जानने योग्य है इस पर श्रुति कहती है तदैतत्ेय पुत्रात् प्रेय वेता प्रेय नस्म सर्वस्मा तर महात्मा सात्म प्रिय ब्रुवाणम ब्रुजा प्रिय रोचती स्वरो तथा सदत्मा प्रियस सजा आत्मा प्रियोपास्ते ना प्रियम प्रमायुक्त भवति वह आत्म तत्व पुत्र से अधिक प्रिय है धन से अधिक प्रिय है और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अंतरतः अंतरतर है वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा क्योंकि वह समर्थ होता है अतः आत्मा आत्मारूपरी की ही उपासना करे जो आत्मा आत्मारूपरी की ही उपासना करता है उसका प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता तदेतदात्मतत्व प्रिय प्रियतरम पुत्रात्त्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्ध अपि प्रियतरमिति निरतिशय प्रियम दर्शयती तथा वित्ताधिरण्य रदेय तथा अन्य अन्यद्यलोके प्रियत्वेन प्रसिद्ध तस्मा सर्वस्मादित्यर्थः वह यह आत्मतत्वपुत्र से प्रिय प्रियतर है लोक में पुत्र प्रिय रूप से प्रसिद्ध है आत्मा उससे भी प्रियतर है ऐसा कहकर सुति उसका निरशय प्रियत्व प्रदर्शित करती है तथा वह धन यानी सुवर्ण रत्नादि से और लोक में जो प्रिय रूप से प्रसिद्ध है उस और सबसे भी प्रियतर है तत्कदात्मतत्व तत कस्... तत प्रियतर न प्राणादि प्राणादिच्य अंतर बाह्यावितादे प्राणपिंड समसमुदाय यभ्यंतर सन्नी आत्मन तस्माप्यदरतर यदय आत्मा यदत्मत यो हि लोक निर प्रिय सर्वत्न लब्धवो आत्मालौकिप्रििए्य सर्व प्रियत तस्मा लाभे महान्यतन कर्तव्यता प्राप्तम् अपन अप्यन्या प्रियलाभे यत्नमु्धिवा किंतु यह क्या बात है कि आत्मतत्व ही प्रियतर है प्राणादि नहीं है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं यह अंतरतर अत्यंत समीपवर्ती है पुत्र धन आदि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा प्राण और पिंड समुदाय अंतर अभ्यंतर अर्थात आत्मा का समीपवर्ती है और उस अंतर से भी अंतर तर यह जो आत्मा अर्थात आत्म तत्व है वह है लोक में जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है वह सर्व प्रयत्न द्वारा प्राप्त प्राप्तव्य होता है तथा यह आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थों से प्रियतम है अतः अभिप्राय यह है कि अन्य प्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिए यदि कोई यत्न आवश्यक कर्तव्यता रूप से प्राप्त हो तो भी उसे छोड़कर आत्मा की प्राप्ति के लिए ही महान यत्न करना चाहिए पुनः प्रिय कस्मा आत्मात्म अतर प्रियन इतर पादान, पादान आत्मा नैवेतर हानम आत्म्रिपने न हान क्रीयते नपर्युच्ते स अन्य अन्मनात्म विशेषं पुत्रक प्रियतर आत्म सकाशा ब्रुवाणम ब्रूयाद आत्मियवादी किं प्रिं तवाभिमत पुत्रादील रोस प्राणसनोधम प्राप्ति विनक्षतीती कस्माद ब्रवीति समर्थः पर्याप्तो सवेद वक्त हा यस्मा तस्मा तथ सोक्त प्राणसोधम प्राप्ति यथा भूतवादी ही सह तस्मा स ईश्वर वक्त इसका क्या कारण है कि यदि आत्मा और अनात्मा इन दो प्रिय पदार्थों में से किसी एक प्रिय पदार्थ का त्याग करने पर ही दूसरे प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती तो आत्मा रूप प्रिय को ग्रहण करके अनात्मा का ही त्याग किया जाता है इसके विपरीत नहीं किया जाता ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं वह जो आत्मप्रियवादी है यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनात्म विशेष को आत्मा की अपेक्षा प्रियतर बतलाने वाले से कहे क्या कहे यही कि तेरा प्रिय यानी पुत्रादि रूप अभिमत पदार्थ रोस्यति आवरण यानी प्राण संरोधक को प्राप्त हो जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा ऐसा वह क्यों कहेगा क्योंकि वह ऐसा कहने में ईश्वर अर्थात समर्थ पर्याप्त है क्योंकि ऐसा है इसलिए वैसा ही होगा यानी उसने जैसा कहा है वह प्राण संरोध को प्राप्त हो जाएगा क्योंकि वह यथार्थवादी है इसलिए ऐसा कहने में समर्थ है ईश्वर शब्द है क्षिप्रवाचिति भवेद्यदि प्रसिद्धि सैत तस्मादु प्रिय महात्मान मा, मा, महात्म एवं प्रियता किन्हीं का मत है कि ईश्वर शब्द क्षिप्र शीघ्र इस अर्थ में है किंतु यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह अर्थ हो सकता था अतः अन्य प्रिय पदार्थों को छोड़कर आत्मारूप प्रिय की ही उपासना करनी चाहिए एव प्रीम स य आत्मान प्रियस्ते आत्म प्रिय नोस्ती प्रतिपद्यतेलौक अपि अभी एवेति निश्चित्य उपास्ते चिंतती न हास्व विद प्रिय प्रमायुक्त भवति जो पुरुष आत्मा रूप प्रिय की भी उपासना करता है अर्थात आत्मा ही प्रिय है और कोई पदार्थ नहीं ऐसा जानता है दूसरे लौकिक पदार्थ प्रिय होने पर भी अप्रिय ही है ऐसा निश्चय करके उपासना यानी चिंतन करता है उस इस प्रकार उपासना करने वाले का प्रिय परमायुक्त प्रकृष्टतया मरणशील नहीं होता नित्यानुवादमात्र में तत्त आत्मा प्रिय प्रिय चा भवात् आत्मा प्रियग्रहणस्तुम व प्रिय गुणफल विधान वात्मदर्शिन वा। ताल्य प्रत्योगपादनाथ आत्मवेत्ता की दृष्टि में तो किसी अन्य प्रिय या अप्रिय की सत्ता ही नहीं है इसलिए यह नित्य वस्तु का अनुवाद मात्र है अथवा यह कथन आत्मा प्रिय ग्रहण की स्तुति के लिए ही है या जो अद्रिन, जो अध आत्मज्ञानी है उसके लिए प्रिय गुण विशिष्ट आत्मा की उपासना का फल बतलाने के लिए है क्योंकि परमायुक्त इस पद में उक यह साक्षल्य प्रत्यय ग्रहण किया गया है ब्रह्म के सर्वरूप होने के विषय में प्रश्न सूत्रता ब्रह्म विद्या आत्मेत्य उपाशिता पदार्थोपनिषद कृष्णा भी तस्तः सूत्र से व्याच्छाशु प्रयोजनाधि सोपो जिघांसती जिसके लिए सारी उपनिषद है उस ब्रह्मविद्या का श्रुति ने आत्मे वोपाशीता इस वाक्य से सूत्र रूप से वर्णन किया है उस इस सूत्र की व्याख्या करने की इच्छा वाली श्रुति अब उसका प्रयोजन बतलाने की इच्छा से उपोद घात करना चाहती है तदात विद्या भविष्य तो मनुष्य मनते ब्रह्मा तद्रह्मास्म सर्व अभवदिति ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे ऐसा मानते हैं सो so, उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया वदिति वक्षमतर वाक्येव्योत्यम वास्वाहु ब्राह्मणा ब्रह्म विविध जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र चक्रभ्रमणकृतायास दुःखो द कापार महोदधि प्लव भूत गुरुआ तत्तीर साध्य साधन रूपा तत्लक्षणा साध्य साधनूपा निर्वि निर्विण्ड सद्विलक्षण इस पद से आगे कही जाने वाली तथा बिना किसी व्यवधान के ही अग्रिम वाक्य से प्रकाशनी वस्तु का ग्रहण होता है उसके विषय में ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले अर्थात जन्म जरा और मरण इनके प्रवाह में चक्र के समान निरंतर भ्रमण से होने वाला परिश्रम रूप दुख ही जिसमें जल है उस अपार संसार महोदधि को पार करने के लिए नौका रूप जो गुरु है उनके पास आकर उसके तीर ब्रह्म पर उतरने की इच्छा वाले यानी धर्म और अधर्म ही जिसके साधन और फल हैं उस साध्य साधन रूप संसार से विरक्त और उससे विलक्षण स्वभाव वाले नित्य निरतिशय श्रेय को जानने की इच्छा वाले उन ब्राह्मणों ने कहा कि आहु रित ब्रह्म विद्या ब्रह्म परमात्मा तदया वेद्यते ब्रह्म विद्या तया ब्रह्म विद्या सर्व निरवशेषम भविष्यंतो भविष्यों भविष्यामु यम मेते मनुष्य ग्रहण विशेषताकार मनुष्य एवं विशेषाभ्युदयन श्रेयसम सा, इत्यभिप्रायः क्या कहा सुश्रुति बदलाती है ब्रह्म विद्य ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं वह जिससे जाना जाता है वह ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या से जो मनुष्य हम सर्व यानी अशेष हो जाएंगे ऐसा मानते हैं उसके विषय में पूछा जहां मनुष्य पद का ग्रहण उनका विशेष रूप से ब्रह्म विद्या में अधिकार सूचित करने के लिए है तात्पर्य यह है कि अभ्युदय और निश्रेयस के साधन में विशेषता मनुष्यों का ही अधिकार है यहाँ विषे फल प्राप्ति ध्रुवा कर्मभ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्म सर्वात्म विद्यात्म भावल ध्रुआमें मनते वेद प्राण्योभेषा तत्र विषिद्ध वस्तु लक्ष्यते लक्ष्य पृक्षा किं तद्रह्म ये सर्वं सर्विष्य मनुष्या मन्यन्ते तत्क अवैद अस्मा सर्वम् तदब्रह्मवतः लोग जिस प्रकार कर्म विषय में कर्मों से होने वाली जो फल प्राप्ति है उसे निश्चित मानते हैं उसी प्रकार ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं क्योंकि वेद की प्रमाणता दोनों ही के विषय में समान है किंतु ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है यह बात विपरीत सी जान पड़ती है इसलिए हम पूछते हैं कि वह ब्रह्म क्या है जिसके विज्ञान से मनुष्य सर्व रूप हो जाएंगे ऐसा मानते हैं और उसने क्या जाना इस जिस विज्ञान से वह ब्रह्म सर्व रूप हो गया सर्वमिति ब्रह्म चर्वितिशयते तयद विज्ञाए किंचित सर्व अप्यस्तु किम अभवत्ता अप्यस्तु कि ब्रह्म विद्या अथ विज्ञा सर्व अभवत विज्ञान साधित कर्मफलन तुल्यमे त्य निप्रसंग ब्रह्म विद्याफल अनवस्थादोष से तदप्यन्य विजाए सर्वव ततः पूर्वम्य विज्ञात नाव सर्ववत शास्त्रवै्यदोषा फलात्वोष्त तहि नयकोपी दोषोर्थ विशेषोपत्त्य है ब्रह्म सर्वस्व है यह तो सुना ही जाता है वह यदि कुछ भी न जानकर ही सर्वरूप हुआ है तो दूसरों के लिए भी ऐसी ही बात होनी चाहिए फिर ब्रह्म विद्या से क्या लाभ है और यदि वह जानकर सर्वरूप हुआ है तो विज्ञान साध्य होने के कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफल के समान ही है इससे ब्रह्म विद्या के फलभूत सर्वात्म तत्व की अनित्यता का प्रसंग आता है तथा वह अपने से भिन्न पदार्थ को जानकर सर्व हुआ और इससे पहले भी किसी अन्य को जानकर सर्व हुआ था इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है किंतु वह न जानकर तो सर्व हुआ नहीं क्योंकि इससे शास्त्र की व्यर्थता का दोष आता है तो फिर फल की अनित्यता का दोष रहा नहीं इससे विशेष प्रयोजन संभव होने के कारण एक भी दोष नहीं होगा